कवितावली अयोध्याकांड बिंध के भासी उदासी तपी व्रत धारी महाबिन नारी दुखारी गौतम तीय तुलसी सो कथा सुनि भे मुन बृंद सुखारी सब चंद्रमुखी पर पद मंजुल कंज तिहारे करन को पग उधारे विन्द पर्वत पर रहने वाले महाव्रतधारी उदासी और तपस्वी लोग बिना स्त्री के दुख दुखी थे वे मुनिगण यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए किनके कारण गौतम की स्त्री अह्हा तार तर गई और बोले अब सब पत्थर आपके सुंदर चरण कमलों के स्पर्श से चंद्रमुखी स्त्री हो जाएंगे हे रघुनाथ जी आपने अच्छा किया जो कृपा कर वन में पधारे इतरी अयोध्या कांड